महाभारत द्रोण पर्व त्रयोदशाधिक सततमो अधिक शतमोध्याय का द्रोण और कृतवर्मा के साथ युद्ध करते हुए काम्पोजों की सेना के पास पहुँचना संजय उवाच प्रया ते तब सैन्य धर्मराजो महाराज सेना के नृत संजय कहते हैं महाराज जब युवधान युद्ध की इच्छा से आपकी सेना की ओर बढ़े उस समय अपने सैनिकों से घिरे हुए धर्मराज युदेटिर द्रोणाचार्य के रथ का सामना करने के लिए उनके पीछे पीछे गए तथा पांचाल पुत्र दुर्मद प्राक्रोषत पांडवाने के वसुदान पार्थिव आगछत प्रहर द्रुत विपरी धावत यहां सुखे न्छेत सात्क्य युद्ध दुर्मद महाराथा बहु यथिष्य निर्जय तदनंतर में उन्मत्त होकर दर्णे वाले पांचाल पांचाजकुम दृष्टुम तथा राजा वसुधा ने वसुदान ने पांडव सेना में पुकार कर कहा योद्धाओं आओ दौड़ो और पूर्वक प्रहार करो जिससे ऋण दुर्म सातिकी सुखपूर्वक आखि आगे ना जा सके क्योंकि बहुत से कौरव महारथी इन्हें पराजित करने का प्रयत्न करेंगे ब्रुवंतों वे नुस्ते महारथा व्यय प्रति जगे संत तान सम्रुता सेनापति की पूर्वोक्त बात दोहराते हुए सभी पांडव महारथी बड़े वेग से वहां आ पहुँचे उस समय हम लोगों ने भी उन्हें जीतने की अभिलाषा से उन पर धावा कर दिया वाण शवाण्वा मिश्रा कृत्वा निस्वैह यो धान रथम दृष्ट्वा ताव का अभिदुद्रुव यो के रथ को देखकर आपके सैनिक शंख ध्वनि से मिश्रित बाणों का शब्द प्रकट करते हुए उनके सामने दौड़े आए आये तत शब्द युधान आशे प्रति आकिरमाणा धावंती तव पुत्रस्य वाहिनी सा महाराज सतधा भी तदनंतर सात्विकी के रथ के समीप महान कोलाहल मच गया महाराज चारों ओर से दौड़कर आती हुई आपके पुत्र की सेना सात्विकी के बालों से आच्छादित हो सैकड़ों टुकड़ियों में बटकर तितर बितर हो गई तस्यां विदर्जमाणायाम स्नेह पौत्रो महारथ सप्तरान महेशान अग्रानी के स्व उस सेना के छिन्न भिन्न होते ही श्रीनि के महारथी पौत्र ने सेना के मुहाने पर खड़े हुए सात महाधनुर्धर वीरों को मार गिराया अथान्यान पिराजेन्द्र नाना जनपद सरयि शीरा जम्क्षय राजेंद्र तदनंतर विभिन्न जनपदों के स्वामी अन्यान वीर राजाओं को भी उन्होंने अपने अग्नि बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया शतमे के न्याध शिणामोहण दीपाचारोहण हयाम रथिन सा वे एक बार से सैकड़ों वीरों को और सैकड़ों बाणों से एक एक वीरों को घायल करने लगे जिस प्रकार भगवान पशुपति पशुओं का संघार कर डालते हैं उसी प्रकार सारथी के हाथी सवारों और हाथियों को घुड़सवारों और घोड़ों को तथा घोड़े और सारथी सहित रथियों को मार डाला तथा अद्भुत सरसंपात न के सैनिका इस प्रकार बाण धारा की वर्षा करने वाले उस अद्भुत पराक्रमी सात्यकी के सामने जाने का साहस आपके कोई सैनिक न कर सके उस महाबाहूवीर ने अपने बाणों से रौंदकर आपके सारे सिपाहियों को मसल डाला वे वीर सिपाही ऐसे डर गए कि उस अत्यंत मानिसूर वीर को देखते ही युद्ध का मैदान छोड़ देते थे तमेक बहुधा पश्यन्मोताेजस रथ मथित भगन निश्चमा चक्रमथित्रैध ध्वज विष पता शिस्ण शुभचंद विशापते हस्तिस्तोपम्चा भुजंगा भोग सन्नी उर्भि पृथ्वी चन्नाम मनुजा नाधिप मान्य नरेश सारे कौरव सैनिकी के तेज से मोहित हो अकेले होने पर भी उन्हें अनेक रूपों में देखने लगे वहां बहुसंख्यक रथ चूर चूर हो गए थे उनकी बैठकें टूट फूट गई थी परियों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे छत्र और ध्वज छिन्न भिन्न होकर धरती पर पड़े थे अनुकर्थ पताका सिर स्त्राण सुवर्ण भूषित अंगजयुक्त चंदन चरत भाई हाथी की सूर तथा सर्पों के शरीर के समान मोटे मोटे उरू उब और बिखरे पड़े थे नरेश्वर मनुष्यों के विभिन्न अंगों तथा रथ के पूर्वोक्त अवयवों से वहां की भूमि आच्छादित हो गई थी शिभस्वन चारुकुंडल अति ती ऋभावती मेदरी पृथ्व के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वीरों के गिरे हुए मनोहर कुंडल मंडित चंद्रमा जैसे मुखों से वहां की भूमि अत्यंत शोभा पा रही थी गजे च बहुधा छिन्नय सयानय पर्वतोपमयी राज्य शंभु मि रिड़य पर्वत अनेकों टुकड़ों में कटकर धराशायी हुए पर्वताकार गजराजों से वहाँ की भूमि इस प्रकार अत्यंत शोभा संपन्न हो रही थी मानो वहाँ बहुत से पर्वत बिखरे हुए हों हु। तपनी मुक्ता जाल विभूषित उद्य विचित्र कितने ही घोड़े सुनहरी तथा मोती की जालियों से विभूषित विचित्र आच्छादन वस्त्रों से विशेष शोभामान हो रहे थे महाबाहु सात्की के द्वारा रौंदे जाकर वे धरती पर पड़े थे और उनके प्राण उड़ गए नाना विधान सैन्य पके चमुम भ्रचम इस प्रकार आपकी नाना प्रकार की सेनाओं का संहार करके तथा बहुत से सैनिकों को भगाकर सात के आपकी सेना के भीतर घुस गए ततस्ते नार्गेणे ना यातो धनंजयः ये स सात्वीर्गंतुम तथो द्रोण न वारिता तदनंतर जिस मार्ग से अर्जुन गए उसी से सात्विकी ने भी जाने का विचार किया परंतु द्रोणाचार्य ने उन्हें रोक दिया भारद्वाजम सामसाद्युविधान सातक ही नानवर तत्सक्रुद्धो वेला जलाशय अत्यंत क्रोध में भरे हुए सत्यकनंदन युधान द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर रुक तो गए परंतु पीछे नहीं लौटे जैसे क्षुब्ध जलाशय अपनी तटभूमि तक पहुंचकर फिर पीछे नहीं लौटता है निवार्य तो ऋणे द्रोणो युवधान महारथम विषाण पंचभिर मर्म भेद द्रोणाचार्य ने क्षेत्र में महारथी युधान को रोककर कर मर्म स्थल को विदीर्ण कर देने वाले पांच पैने बाणों से उन्हें घायल कर दिया राजन सप्तर ने भी सम्रांगण में शान पर चढ़ा कर तेज किए हुए सुवर्ण में पाख वाले तथा तो कंक और मोर की पाकों से संयुक्त हुए सात बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को छत छत कर डाला तम थी साज कई द्रोण द्रोणम युधानो महारथ फिर द्रोण ने छह बाण मारकर घोड़ों और सारथी से सात्विकी को पीड़ित कर दिया द्रोणाचार्य के इस पराक्रम को महारथी महर्थि सहन न कर सके सिंहनादं कर्षक सिंहनाद्वा द्रोणम विव्याध सात्क दशभि सायक्य च उन्होंने सिंहनाथ करके लगातार दस छह और आठ बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को गहरी चोट पहुंचाई। योधान पुनः द्रोणम दिव्याध दस भे एक सारथि चतुर्भ चतुरोन ध्वजन बाणेन दिव्याध युध महारी मान्य नरेश तदनंतर युधान ने पुनः दस बाण कर द्रोणाचार्य को घायल कर दिया फिर एक बाण चार एक बाण बाण से से से उनके सारथी को को को चार चारों घोड़ों और उनकी में डाला। सुर प्राचाद नाम इव ब्रज इसके बाद द्रोणाचार्य उवली होकर टिड्डी दलों के समान अपने शीघ्र गामी द्वारा घोड़े सारथी रथ और ध्वजा सहित सात्विकी को आच्छादित कर दिया तथा योधानों पर द्रोणम बहु भी चुग आच्छाद संभ्रांत तथो द्रोण उ इसी प्रकार सात्विकी ने भी बिना किसी घबराहट के बहुत से शीघ्र गामी बाणों की वर्षा करके द्रोणाचार्य को ढक दिया तब द्रोणाचार्य बोले तवाचार्यो ऋणम हित्वागत का पुरुषो यथा युद्धमान चमाम प्रदक्षिणम अवर्तत ऐत नाद जीवन याधव यदि माम् रणे ता नाचार्य माधव तुम्हारे आचार्य अर्जुन तो कायर के समान युद्ध का मैदान छोड़कर चले गए हैं मैं युद्ध कर रहा था तो भी मुझे छोड़कर मेरी परिक्रमा करते हुए चल दिए तुम भी अपने आचार्य के समान तुरंत ही सम्रांगण में मुझे छोड़कर चले नहीं जाओगे तो युद्ध में तत्पर रहते हुए मेरे हाथ से आज जीवित बचकर नहीं जा सकोगे सात्यक उवाच धनंजय से पदवीन धर्मराजस् शासना स्वस्थ ते ब्रह्मण मेह काला भवि आचार्यागत मगश शिष्य हीते सदा तस्मा भ्रम्यासु यहाँ सात्विकी ने कह ब्रह्मण आपका कल्याण हो मैं धर्मराज की आज्ञा से धनंजय के मार्ग पर जा रहा हूँ आप ऐसा करें जिससे मुझे विलम्ब न हो शिष्यगण तो सदा से ही अपने आचार्य के मार्ग का ही अनुसरण करते आए हैं अतः जिस प्रकार मेरे गुरु जी गए हैं उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही चला जाता हूँ संजय उवाच एवदुक्त शैने यचार्य पिवर्जयन प्रयात सहसा राजि चेदम ब्रवीद संजय कहते हैं राजन ऐसा कहकर सात्की सहसा द्रोणाचार्य को छोड़कर चल दिए और सारथि से इस प्रकार बोले द्रोण क्य यथ मम वारणे यो या हि ऋणे सूत शृणुचेद वच पर सूत्र द्रोणाचार्य मुझे रोकने के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करेंगे अतः तुम रण क्षेत्र में सावधान होकर चलो और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो ए तदाक्य तय सैन्य आभंत्या महाप्रभम अस्तर तेत दाक्षिणा महत् बल तदनतरमेतच बालिकाण महत यह अवंती निवासियों की अत्यंत तेजस्वी सेना दिखाई देती है इसके बाद यह दाक्षि की विशाल सेना है उसके पश्चात यह बाल्हिकों की विशाल वाहिनी है बालिकाभ्यास तो युक्त कर्ण से महत् बल अन्य निसार सारथे। बाल्हिकों के पास ही उनसे जुड़ी हुई कर्ण की बड़ी भारी सेना खड़ी है सार्थे ये सारी सेनाएं एक दूसरी से भिन्न है अन्योन्यम समुपाश्रित न त्यक्ष तदंतरमा साध्य चोदया स्वान्त हृष्टवत ये सबके सब एक दूसरी का सहारा लेकर युद्ध के लिए डटी हुई है ये कभी भी सम्रांगण का परित्याग नहीं करेंगी तुम इन्ही के बीच में होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घोड़ों को आगे बढ़ाओ मध्यम बालिका नाना प्रहरण उद्यता सारथे मध्यम वेग का आश्रय लेकर तुम मुझे वहां ले चलो जहाँ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए युद्ध के लिए उद्यत हुए बालिक देशी सैनिक दिखाई देते हैं पुत्र बिलोक्यते जहां सूत पुत्र कर्ण को आगे करके बहुत से दाक्षिणा योद्धा खड़े हैं हाथी घोड़ों और रथों से भरी हुई जो वह सेना दृष्टिगोचर हो रही है उसमें अनेक देशों के पैदल सैनिक मौजूद हैं। तुम वहां भी मेरे रथ को ले चलो। परिवर्जयन् महत् से ऐसा कहकर सात की ब्राह्मण द्रोणाचार्य को छोड़ते हुए सबको लाँख कर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ कर्ण के भयंकर एवं विशाल सेना खड़ी थी तम द्रोणो नु यो क्रुद्धो विकिरण विचखान बहुन युधानम महाभागम गच्छम निवर्तिनम युद्ध से पीछे न हटने वाले महाभाग युधान को आगे बढ़ते दे द्रोणाचार्य कुपित हो उठे और वे बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे दौड़े अपरियंताम तथा सात्यकी कर्ण की विशाल वाही को अपने पैने बाणों द्वारा घायल करके अपार कौरवी सेना में घुस गए प्रविष्टेश अमर से कृतवर्मा तु सात पर्यवरियत सात्विकी के प्रवेश करते ही सारे कौरव सैनिक भागने लगे तब क्रोध में भरे हुए कृतवर्मा ने उन्हें आ घेरा तमापतन तम सिख सदिराहत्य चतुर उसे आते देख पराक्रमी ने छह बाणों द्वारा उसे चोट पहुंचाकर चार बाणों से उसके चारों घोडों को शीघ्र ही घायल कर दिया तत पुन सोरथ भीर न सातके कृत वर्माण प्रत्यविध्यत स्नातरे तदनंतर पुनः झुकी हुई गांठ वाले सोलह बाण मारकर सात्विकी ने कृतवर्मा की छाती में गहरी चोट पहुंचाई महाराज कृतवर्मा चंदा चक्ष महाराज सात्विकी के प्रचंड तेज वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल होने पर कृतवर्मा सहन न कर सका आकृष्ट राजन, राजन वक्र से चलने वाले अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र नामक बाण को धनुष पर रखकर कृतवर्मा ने उसे कान तक खींचा और उसके द्वारा सात्विकी की छाती में प्रहार किया च स तस्वरण भिहमक्रृथिवीरो वह बाण सात्विकी के शरीर और कमर दोनों को विदृढ़ करके खून से लतपथ हो पंख एवं पत्र से धरती में समा गया अथाश बहु भी अच्छि परमाश्रवी राजन् असरासनम् राजसन राजो का ज्ञाता है उसने बहुत से बाढ़ चलाकर बाढ़ समूहों सहित सातके के सरासन को काट दिया बिव्याध चरण राजतक सत्य विक्रम दस शिक्षे अभि क्रुद्ध नरेश्वर इसके बाद क्रोध में भरे हुए कृतवर्मा ने सत्य पराक्रमी सातके की छाती में पुन दस पैने द्वारा गहरा आघात किया तथ प्रस से सत्या शक्ति मताम जघाना दक्षिण बाहूम सातके कृत वर्म धनुष कट जाने पर शक्तिशाली सूरवीरो में श्रेष्ठ सात्यिकी ने कृतवर्मा की दाहिनी भुजा पर शक्ति द्वारा ही प्रहार किया तथो न्य सुदृढ़ चापम पूर्णमा य सात्यकी सिण सतोथ सहस्र शरथम्माणम समन्तात्पर्य दूसरे धनुष को अच्छी तरह खींचकर ने तुरंत ही सैकड़ों और हजारों बाणों की वर्षा की और रथ सहित कृतवर्मा को सब ओर से ढक दिया छादयत्वारणे राजन हार्दिक अथाश्य भले न सिर सारथे सम राजन रण क्षेत्र में इस प्रकार कृतवर्मा को आच्छादित करके सा एक भल्ल द्वारा उसके सारथी का सिर काट दिया हतसुतो ततस्ते प्राद्रवं यार उनके द्वारा मारा गया सारथी कृतवर्मा के विशाल रथ से नीचे गिर पड़ा फिर तो सारथी के बिना उसके घोड़े बड़े जोर से भागने लगे अथ भोजस्त संभ्रांतोंगृहत स्वयं तस्थो वीरोधनुषि तत्सैन्यभ पूजयन इससे कृतवर्मा को बड़ी घबराहट हुई परंतु वह वीर स्वयं ही घोड़ों को काबू में करके हाथ में धनुष ले युद्ध के लिए डर गया इसके इस कर्म की सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की स मुहूर्त आह्व उसने थोड़ी ही देर में आश्वस्त होकर अपने उत्तम घोड़ों को आगे बढ़ाया तथा स्वयं निर्भय रहकर शत्रुओं के हृदय में महान भय उत्पन्न कर दिया सात्कुगा तस् स तो भीम उपाद्रवत राजेन्द्र भोजानी का प्रतृण कामचम सतत्र बहु भीष्निधो सनिरुद्धों महारथे न चाला तदारा जन सात सत्य विक्रम राजेंद्र यही अवसर पाकर की वहाँ से आगे निकल गए तब कृतवर्मा ने भीमसेन पर धावा किया कृतवर्मा की सेना थे निकलकर युद्धान तुरंत ही काम्बोजों की विशाल वाहिनी के पास जा पहुँचे वहाँ बहुत से सूरवीर महारथियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया महाराज तो भी उस समय के विचलित नहीं हुए संधाय भोजे निवेशान द्रोणाचार्य अपनी बिखरी हुई सेना को एकत्र करके उसकी रक्षा का भार कृतवर्मा को सौंपकर सम्रांगण में सात्विकी के साथ युद्ध करने की इच्छा से उद्यत हो उनके पीछे पीछे दौड़े तथा पृष्ठ पांड सैन्य बृहत्तम इस प्रकार उन्हें युविधान के पीछे दौड़ते देख पांडव सेना के प्रमुख वीर में भरकर द्रोणाचार्य को रोकने का प्रयत्न करने लगे तो पुरगम परंतु रथियों में श्रेष्ठ महारथी कृतवर्मा के पास पहुंचकर भीमसेन को आगे करके आक्रमण करने वाले पांचालो का उत्साह नष्ट हो गया विक्रम्य वारिता राजन वीरेण कृतवर्मणा यतमतागतचेतस अभित सरउ घेरा क्लांतवाहान कार्यत राजन वीर कृतवर्मा ने पराक्रम करके उनको रोक दिया वे सभी वीर कुछ कुछ शिथिल एवं अचेत से हो रहे थे तो भी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे परंतु कृतवर्मा ने सब ओर से उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा करके उनके वाहनों को व्याकुल कर दिया निगृहीता सु भोजन भोजानी के सरोन नार्य बीरा प्राथयनों कृतभर्मा द्वारा रोके जाने पर वे पांडवीर रण क्षेत्र में महान यश की इच्छा करते हुए उसी की सेना के साथ युद्ध की अभिलाषा करके श्रेष्ठ पुरुषों के समान डटकर खड़े हो गए इत श्री महाभारते द्रोण पर्वणि जयद्रथवध पर्वणि सात की प्रवेश त्रयोदशा अधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में सातिकी प्रवेश एक सौ तेरहवा अध्याय पूरा हुआ